हम लोग कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम के खास मेहमान डॉक्टर हेतल शाह हमारे बीच में हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में थैंक यू सर थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी ओके okay, डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा लग रहा है आप आए हमारे साथ में और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि आपके द्वारा बहुत सारी बातें लोगों को मिले और जिस तरह से आप इस फील्ड में हैं सबसे पहला तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे क्योंकि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और रेडियो वाले हमारे जो सुन रहे इस वक्त वो भी आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए मैं गोकुल एजुकेशन कैंपस से एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एक प्रिंसिपल के तौर पे यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ और गोकुल एजुकेशन कैंपस जो है वो इस्टेब्लिश किया हुआ है हमारे जो माननीय जी श्री बलवंत सिंह राजपूत सर जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है समाज सेवक भी है और पॉलिटिक्स में भी लंबे समय से काम कर रहे पूरे पाटन डिस्ट्रिक्ट और बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट में गोकुल एजुकेशन कैंपस और गोकुल एग्री जो इंडस्ट्रीज है गोकुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड गोकुल इंडस्ट्रीज़ uh, है उनके चेयरमैन सर का काफ़ी नेम फेम है उनका सोशल एक्टिविटीज़ कनेक्शन सबसे ज़्यादा है समाज के उपयोगी काफ़ी संस्था चला रहे और मुझे uh, काफ़ी सुकून uh, मिल रहा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ एक उनके द्वारा चल रही है एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एक प्रोफे प्रिंसिपल के तौर पे मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ और पर्टिकुलर मेरी कॉलेज की मैं बात करूँ मेरे कैम्पस की बात करूँ तो मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हम लोग यूजी एंड पीजी कोर्सेज़ ऑफर कर रहे हैं उसमें अंडर ग्रेजुएट के अंदर मकानिकल सिविल इलेक्ट्रिकल जो कोर ब्रांचेज गिनी जाती है वो भी ऑफर कर रहे और सॉफ्ट ब्रांचेस में कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वी आर ऑफरिंग एंड एंड पीजी लेवल पे हम लोग मैकेनिकल में पीजी जी कोर्सेस ऑफर कर रहे डिप्लोमा कॉलेज भी हम लोग डिप्लोमा प्रोग्राम भी हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल ऑटोमोबाइल भी है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं इस कैंपस के अंदर काफ़ी कॉलेजेस भी है इसके अलावा हम लोग आर्किटेक्चर प्रोग्राम्स यहाँ पर चला रहे आ, पैरामेडिकल साइड पे हम लोग देखे तो आ, नर्सिंग कॉलेज आ, हम लोग आ, चला रहे फिजियोथरापी कॉलेज भी है आ, हमारे साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज भी है हमारे फुल फ्लिज में चल रही है उसी कॉलेज आ, उसी कैंपस के अंदर हम लोग स्कूलिंग स्कूल के बच्चे कुछ छात्रों के लिए भी हम लोग आ, ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं स्कूल का जूनियर के से लेके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम तक हम हमारे पास गुजराती एंड इंग्लिश मीडियम दोनों हम लोग ऑफर कर रहे हैं so this campus is very beautiful lush green campus we have and uh, हम लोग हमारे पास काफ़ी amenities भी है थाउजेंड uh, capacity का auditorium centrally ऐसी auditorium है uh, playground ग्राउंड है जिसमें हम लोग नाइट मैच मतलब फ्लड uh, लाइट uh, में भी हम लोग uh, मतलब क्रिकेट मैच चला सकते हैं so सो ऐसा बहुत बढ़िया गोकुल कैंपस uh, के नाम पे मतलब बतौर उसका अच्छा मैसेज जा रहा है कि अच्छी तरह से अच्छा एन्वायरमेंट चल रहा है कि इस कैंपस के अंदर डॉक्टर हैतल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को गोकुल का जो कैंपस है एजुकेशन कैंपस है उसके बारे में आपने बहुत अच्छी बात बताया और अपने बारे में बताया और आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि एक अच्छे सोशलिस्ट और इंडस्ट्रियस्ट जो व्यक्ति है उनके साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं तो ये आपकी आपके लिए भी अच्छा फील हो रहा है तो आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग डॉक्टर हैतल जी से बात कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे हर हर व्यक्ति को अपने करियर में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना होता है तो हमारी युवा साथी भी आज हम लोग अपना करियर बनाने के लिए कहीं ना कहीं उनका भी सोच बनता रहता है और जो ट्राइबल एरिया में बच्चे हैं आजकल जो पढ़े लिखे हैं परिवार में और उनके साथ जो बच्चे रहते हैं उनके लिए करियर बनाना आसान हो जाता है लेकिन जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं और वो बच्चे पढ़ना ये? चाहते हैं और वो आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए कैसे वो आगे बढ़े थोड़ा सा उसके बारे में बताइए गोकुल एजुकेशनल कैंपस की सभी इंस्टीट्यूट जो आपने जो प्रश्न किया है उसमें काफ़ी सारा ध्यान दे रहे हैं आप देखोगे तो बनासकाठा गुजरात के बनासकाठा और पाटन डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी जो पेरेंट्स जो है वो इंटीरियर पार्ट मतलब विलेजेस में से आते हैं काफ़ी लोग इलिटरेट भी होता है तो उनके बच्चों के लिए हमारे चेयरमैन सर ने काफ़ी अच्छी स्कीम भी निकाली है मतलब हम लोग काफ़ी स्कॉलरशिप भी देते हैं कभी किसी को सपोज मान लो कि फ़ीस भी पे नहीं कर रहे तो इसके लिए हम लोग चेयरमैन सर से बात करके भी हम लोग उसको लेकिन चेयरमैन सर का एक ही है कि, कि किसी का एजुकेशन रुकना नहीं चाहिए उनको जिस जहाँ तक विश है वो वहाँ तक उसको पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए तो एक है लेकिन पर्सनल तौर पे मैं ऐसा आपको बताऊंगा कि हर एक अभी डिजिटाइजेशन का मोड में हर एक जगह पे मौका मिलता ही है तो जिस बच्चे को कोई भी तरह का उसका दिमाग में कोई अलग तौर पे कोई इनोवेशन है कुछ उसको पढ़ना है कहीं से न तो कोई ना कोई रिचे हमारा कैंपस में आए हम लोग उसको हेल्प करेंगे उसकी पढ़ाई में और उसका जीवन का डेवलप करने के लिए लाइफ को डेवलप करने के लिए हम लोग हर कोशिश मुमकिन ट्राई कर कोशिश करेंगे साथ में मैं एक मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि अभी काफ़ी गवर्नमेंट भी आ, जो विलेज एरिया में डेवलपमेंट करना चाहती है तो इस तौर पे काफ़ी स्कीम्स भी गवर्नमेंट स्कीम्स भी होती है तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो उस मामले में भी हमसे कॉन्टेक्ट करें या फिर Uh, कोई गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर जो कलेक्टर ऑफिस है उसमें भी जाके वो बता बतौर उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं डॉक्टर हितल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि गूकल दाम में भी इस तरह की फैसिलिटीज हैं और आजकल सरकार भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं स्कॉलरशिप देकर बच्चों को पढ़ाने का आगे बढ़ाने का काम जारी है और इसमें मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इंटीरियर पार्ट में जैसे हम लोग बात करें कुछ टारगेट बच्चों को ताकि वो अपना करियर को कैसे फ्रेम कर सके कई बार होता है कि कुछ चीज़ें जो है उनके समझ में नहीं आता और कुछ चीज़ें वो सामने जो चीज़ें देखते हैं उस पर वो मुश्किल में आ जाती हैं किस तरह से वो अपना एजुकेशन को आगे रखें और कैसे अपना करियर बनाए बात हो रही है इंजीनियरिंग की तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो कैसे वो अपना पहचान बना के आगे बढ़े उनकी क्वालिटीज़ क्या है उस उस चीज़ पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा फोकस करके करियर को रिलेटेड फ़ोकस करके बच्चों के लिए बताइए जो मौका सिटी एरिया में मिलता है वो तो काफ़ी खैर हर एक बच्चे इसको ग्रैप करके आगे निकल जाता है लेकिन जो आपने जो सही प्रश्न उठाया कि इंटीरियर पार्ट में विलेजेस का जो बच्चे हैं उनको मौका कभी कभी नहीं मिलता है तो यही एक हमारा जो कॉलेज का लोकेशन जो है हमारा कैंपस का लोकेशन है वो भी अहमदाबाद से काफ़ी दूर एक नॉर्थन पार्ट ऑफ गुजरात में लोकेशन है तो इसी आसार से हम लोगों ने किया कि हम लोग जो सिटी एरिया से दूर जो विलेज़ में बच्चे रह रहे हैं उनको हम लोग कैसे हेल्प कर पाए तो यही एक प्लेटफॉर्म है आप यहाँ पे आइए बच्चे को और बतौर आपको जो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम लोग देने के लिए तैयार है और गवर्नमेंट की स्कीम्स ये रूबरू हम लोग कराएंगे हमारी स्कीम्स क्या है हम लोग कैसे पढ़ाते हैं वो भी हम लोग रूबरू कराएँगे अभी रहा काम आपका जो जीवन का डेवलपमेंट के लिए यंग्स बच्चे के लिए क्या स्कोप है इंजीनियरिंग में पर्टिकुलरली तो इंजीनियरिंग बिना इंजीनियरिंग आप नए इंडिया का भविष्य आप सोच नहीं सकते मेडिकल का छात्र एक जिंदगी के साथ खेलता है मतलब उसको ठीक करता है सही तरह से दवाई देते उसको सही करते लेकिन जब इंजीनियर गलत काम करता है या फिर कोई उसकी गलती होती है तो एक ब्रिज गिर जाता है या फिर रेलवे का एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें काफ़ी लोग जाने जा सकती है तो हम लोग इंजीनियरिंग को ऐसे तरह से हम लोग उसको हैंडल करें कि जैसे नया इंडिया हम लोग बना सकें उसमें काफ़ी स्कोप से अभी जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके हिसाब से काफ़ी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी गुजरात और वेस्टर्न रीजन में आ रहे हैं जिससे अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है और बच्चे के लिए इंजीनियरिंग में काफ़ी स्कोप से लेकिन अभी बच्चे ऐसे बोल रहे हाँ नो डाउट थोड़ा अनबैलेंस हुआ है डिमांड सप्लाई के तौर पे काफ़ी एडमिशन बच्चे ज़्यादा है और लेकिन आज की तारीख में भी मैं आपको बोलूँगा कि अच्छे इंजीनियर्स की आज की तारीख में भी ज़रूरत है जी डॉक्टर हितल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन की भावों को हम लोग यहाँ पर अंकित करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि आप गरीब है तो नहीं पढ़ सकते ऐसा नहीं है आप थोड़ा सा क्या कहते हैं थोड़ा सा अटेंशन आपको देना पड़ेगा दो तीन जगह आपको घूमना पड़ेगा और जहाँ भी आप जाएंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले और जब आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो आपको सही रास्ता भी मिल जाता है और कई बार हम लोग मेहनत नहीं करते एडमिशन लेने के लिए एक जगह पूछा नहीं मिला तो छोड़ दिया फिर दूसरा काम करने लगे तो ये ना हो तीन चार चार पांच जगह जितना भी आपको इंफॉर्मेशन आपके आसपास में जहां भी कॉलेजेस हैं वहां पर जरूर जाएं डिस्कस करें और किसी सर से जरूर बात करें कि और कहा मेरे को ऑप्शन है जहां मैं जाके अपना इंजीनियरिंग की एडमिशन ले सकू कर सकूं तो ये थोड़ा सा जिज्ञासा आपके अंदर सीखने की होनी चाहिए तब आप सफल हो सकते हैं अपने एजुकेशन में तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रेडी सुनते रहो मुस्करा आते रहो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 संदेश बदलो ये सारा परिवेश दृष्टि से सृष्टि को बदल दो सुन लो क्या कहते अखिलेश युवा है एक संदेश बदलो ये सारा परिवेश दृष्टि से सृष्टि को बदल दो सुन लो क्या कहते अखिलेश स्व परिवर्तन करके देखो स्व परिवर्तन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 जो झगड़े खून बहाये उसको कहते कोई धर्म नहीं वो भी कैसा मानव जिसमें मानवता का धर्म नहीं जो झगड़े खून बहाये उसको कहते कोई धर्म नहीं वो भी कैसा मानव जिसमें मानवता का धर्म नहीं शुष्क हृदय में स्नेह शांति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 आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और डॉक्टर हैतल जी से बातें हो रही हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए सर जी मेरा परिवार में बस हम लोग हस्बैंड वाइफ और मेरी एक छोटी बच्ची है दस साल की मैं भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पे सर्विस कर दे रहा हूँ और मेरे स्पाउस मेरी वाइफ भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रिंसिपल के तौर पे यहाँ से बस दस किलोमीटर दूर एक दूसरी प्राइवेट कॉलेज है उस वहाँ पर सीज हेडिंग दी इंस्टीट्यूट हम दोनों ने साथ में ही पीएचडी की है आईआईटी सिस्टम से और मैं ज़रूर एक मेरा किस्सा बोलूंगा कि मेरे जब बच्ची का जन्म हुआ उसके दो महीने के बाद ही हम लोगों ने आईआईटी आई की थी तो इट वॉज़ गोल्डन टाइम फॉर ऑफ माय लाइफ हम दोनों ने साथ में पीएचडी साथ में एंट्री ली और साथ में ही फिनिश किया है वो काफ़ी रेयर केस में आई सिस्टम में होता है और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने तो एक ही पीएचडी एच की है लेकिन मेरी जो वाइफ है स्पाउस है उसने दो पीएचडी की है क्योंकि एक बच्चा जब एक साल का एक महीने का था और उसको क्या नहीं चाहिए और साथ में एक इंजीनियरिंग का भी पी की है तो उस तरह से मुझे प्राउड होता है कि यस हम लोगों ने कुछ किया है तो मैं एक यही मैसेज भी बच्चे को देंगे कि नहीं यार कुछ ना कुछ ठान लो माइंड में दिमाग में और करके ही छोड़िए बहुत ही अच्छी बात आपने याद कराया है अपने परिवार के बारे में और मैं चाहूंगा कि जैसे आपने अपने धर्मपत्नी को याद किया और अपनी छोटी बच्ची को याद किया तो उन दोनों के लिए अगर कोई गाना आपको रेडियो के माध्यम से डेडिकेट करने के लिए कहे तो कौन सा गाना आप याद करके अपनी बच्ची के लिए और अपने धर्म के लिए आप डेडिकेट करना चाहेंगे वैसे तो फिल्मों में मुझे बहुत कम दिलचस्पी है बट हाँ एक मनोज कुमार का एक सॉन्ग मुझे थोड़ा याद, याद आ रहा है एक प्यार का नगमा है जिंदगी का आ, एक एक प्यार का नगमा है मो जो की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहा कहानी है एक प्यार का पुमा है जो दिल रंग है अशो की जबानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहाँ डॉक्टर साहब बहुत ही प्यारा सा गीत आपने डेडिकेट किया अपनी धर्मपत्नी को और अपने बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा सा गीत है मनोज कुमार पर पिक्चराइज किया गया था एक बच्चे की कहानी उसमें बताई गई थी शोर फिल्म था और बहुत ही अच्छा एक त्रिकोण में फिल्म चलता है धर्मपत्नी और मनोज कुमार और उनका लड़का वो एक बहुत ही अच्छा स्टोरी आपने याद कराया साथ ही साथ तो चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग डॉक्टर एहतल जी से बातें कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम किसी न किसी एक व्यक्ति को आदर्श मानते हैं तो आपके जीवन में कौन आदर्श है और क्यों हैं मेरी जिंदगी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आया हुआ है और uh, साथ में हम लोग मेरे फैमिली का फुल साथ हमको मिला हुआ है काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि uh, कुछ मेरा uh, जो uh, इसमें डगमगा जाता है या फिर कोई भी मैं जिंदगी से थक जाता हूं कभी कभी तो साथ में मेरी पत्नी ने काफ़ी सपोर्ट दिया हुआ है और मेरा जो आदर्श जो है मेरे जो गुरु जो है उसमें जो जिसको मैं आइडियल मानता हूँ वो मेरे फादर है क्योंकि वो मेरा फादर भी एक साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल है मैं जैसा भी अभी जिस तर लेवल पे पर पहुँचाऊँ उसकी बदौलत मैं उनका इंस्परेशन उनका मुझे प्रेरणा मिली हुई है और जिंदगी में साथ में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का भी साथ मिला हुआ है जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आप अपने आदर्श अपने पिता को मानते हैं और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करते हुए आपको आगे बढ़ाया और आप भी उसी पद चिन्हों पर चलते हुए अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़िंदगी में कभी उतार चढ़ाव आता है नर्वसनेस आता है तो आपकी धर्म पत्नी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करती हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है तो वो आइए बहुत ही अच्छा लग रहा है जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहाँ पर हम लोग डगमगा जाते हैं तो हमारा परिवार ही हमको अच्छा सपोर्ट करता है इसीलिए फिर से मैं कहूँगा कि हमारे परिवार में हम लोग एक साथ रहें और एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से समन्वय बना के रखें प्यार से रहें तो परिवार का जो सपोर्ट है वो बहुत बड़ा सपोर्ट हमको मिलता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि हम लोग अपने इस जीवन में कई बार कुछ अलग अलग जगहों पे जाते हैं टूर पे जाते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपने अगर कोई टूर किया हो अलग अलग जगह पर भारत देश या विदेश तो एक यात्रा के बारे में आप बताइए अपनी मेरा एजुकेशन के माध्यम से मैंने दो कंट्री में विज़िट की है ताइवान एंड हांगकांग एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरा रिसर्च का पेपर पब्लिश किया करने के लिए जब मैं ताइवान में मैं जब गया था उसी टाइम पे उसके एक महीने पहले ही मेरी मदर का देहांत हो चुका था और उसी टाइम पे मेरा माइंड का भी थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेरे जो आदर्श में मेरे पिताजी को मानता हूँ मेरा पिताजी ने भी थोड़ा सपोर्ट दिया कि नहीं यार आपको ये रेयर अपॉर्चुनिटी है तो आपको जाना चाहिए और मेरे जो पीएचडी के सुपरवाइज़र थे आईआईटी में वो उसने भी मुझे काफ़ी प्रेरणा दी कि ये दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्ले योर रोल इन एट इंटरनेशनल लेवल और आपको कनेक्शन भी कांटेक्ट भी होगा इंटरनेशनल लेवल पे इट वाज माय फर्स्ट विजिट एक्चुअली काफ़ी मुझे प्रेरणा मिली मैं वहाँ पे गया और मैं पूरे रजाई से मैं दोनों को आभारी हूँ कि उसी टाइम पे मुझे प्रेरणा दी थी और मैं गया इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी मेरा कॉन्टैक्ट भी बढ़ चुके मेरे एक कौन कौन किस फील्ड में रिसर्च कर रहे वो भी मुझे बताओ और उसको अभी मैं उस लाइव कांटेक्ट में हूँ तो इस तरह का मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और मुझे सब लोग मुझे भी एक इंटरनेशनल लेवल पे एक रिसर्चर के तौर पे मुझे देखने जा तो ये एक मेरा एक अच्छा तजुर्बा रहा है ओके okay, डॉक्टर साहब बात ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपकी बातों से कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन एक प्रेरणा मिल रहा है और जो चीज़ें आपके जीवन में घटी हैं वैसे हर व्यक्ति के जीवन में कुछ प्रसंग इस तरह के आते हैं तो वहाँ पर परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है जैसे आपको मिला है तो बहुत ही अच्छा लगा एंड जाते जाते मैं कहूँगा हमारे सभी रेडियो लिसनर्स को जो गुजरात और राजस्थान वाले आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, को यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपको जो कुछ भी बनना है पहले आप दिमाग से अपने मन से डिसाइड कर लीजिए और दूसरी बात आपके साथ में उसी फील्ड का एक आइडियल डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस फील्ड में यहाँ पे इतने समय में पहुँचना है और चाहे कोई भी सिचुएशन आए उसमें आपको डगम डगमगाना नहीं है आपको एक ही लक्ष्य जैसे अर्जुन को एक मत्स्य का एक मछली का एक आँख ही दिखता था ऐसे ही आपको आपका लक्ष्य दिखना चाहिए मैं आशा करता हूँ कि आपको आपका लक्ष्य मिल जाए क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस यही एक चीज़ है कि जो आपको इस लक्ष्य पे आपको ले सकता है पहुँचा पहुँचा सकता है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को ये मैसेज जो है अपने दिल दिमाग में रखें क्योंकि जब भी हम लोग कुछ निर्धारित करते हैं अपने लक्ष्य को देखते हैं तो उसे पूरी तरह से आत्मसात करें और उसके ऊपर काम करें कहीं भी रुके नहीं क्योंकि रुकना मौत की निशानी है चलना जीवन का नाम है तो हमें चलते रहना चाहिए परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं लेकिन चलना बहुत जरूरी है जितना आप चलते जाएंगे मेहनत करते जाएंगे तो आप आज नहीं तो कल अपने लक्ष्य तक पहुँच ही जाएंगे तो आप सभी अपने लक्ष्य तक पहुँचे ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाजत नमस्कार सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो मुस्कराते रहो